असली माँ कौन है? ये हिंदुस्तान में कहीं हुआ बहुत बहुत अरसा पहले एक जवान माँ को एक दूर दराज़ गांव का सफर करना पड़ा अपने छोटे से बेटे को लेकर। इस सफर के दौरान उसे एक बहुत ही खूबसूरत जंगल को पार करना था। माँ खुश थी क्योंकि उसका बेटा परिंदों को गाते सुनकर बहुत खुश हो रहा था। वो हंसा जब उसने उन तितलियों से खेलने की कोशिश की जो उसके आसपास मं और लगता था उसे उस फूल की खुशबू बहुत पसंद आ रही है जो उसकी मां ने उसे थमाया था। माँ बहुत देर तक चली जब तक कि वो एक झील पर ना आ गए। उस झील का पानी चमचमाता हुआ साफ पानी था। वो ठंडा और ताजगी भरा लग रहा था कि माँ ने फैसला किया कि वो इसमें डुबकी लगाएगी और उसने अपने बच्चे को जब माँ हुसल कर रही थी, उसने एक आवाज सुनी। क्या तुम्हें इतराज नहीं होगा अगर मैं तुम्हारे बच्चे के साथ खेल खेलूं, जब तक तुम पानी से बाहर नहीं आती? माँ ने देखा कि एक और जवान खातून है, जो बहुत मोहब्बत से उसके बच्चे को देख रही है। वो मुस्कुराई। बेशक तुम उसके साथ खेल सकती हो। इतना अब क्योंकि मैं यहां हूँ, तुम फिक्र मत करो अपना बैग लो और अपनी तैराकी का लत उठाओ अपने छोटे बच्चे को हंसते और खेलते सुनकर मांपुर सुकून हो गई और उसने फैसला किया कि वो कुछ पल और ज्यादा तैरेगी ओछोर की आवाज क्यों नहीं सुनाई दे रही है मेरा बच्चा रुको तुम उसे कहां ले जा माँ फौरन पानी से बाहर आई और उस खातून के पीछे भागी। जब वो उसके पास पहुँची, रुको, तुम मेरे बच्चे को कहां ले जा रही हो? तुम्हारा बच्चा? ये मेरा बच्चा है। अब यहां से तुम दफा हो जाओ। तुम्हारी चिड़चिड़ कैसी हुई? मेरा बच्चा मुझे वापस करो। चोर, बच्चा चोर, बच्चा अगवा करने वाल کچھ کبیلائی لوگ جو اس جنگل میں رہتے تھے وہاں سے گزر رہے تھے انہوں نے یہ جھگڑا سنا اور وہ وہاں پر پہنچے. رہے کیا بات ہے مدد کرو مہربانی کر کے میری مدد کرو وہ میرا بچہ لے کر جا رہی ہے مہربانی کر کے مدد کرو یہ جھوٹ بوری ہے یہ بچہ میرا ہے یہ میرا بچہ چنانے کی کوشش کر رہی ہے हरवानी करके इसके झूठ पर मत दो। लोगों ने उलझन में एक दूसरे की तरफ देखा। वो ये पता नहीं लगा सके कि उनमें से कौन सी औरत सच कह रही है और उनमें से कौन सी झूठ बोल रही है। आखिर में उनमें से एक आगे आया। सिर्फ एक ही तरकीब है इस मुद्दे को सुलझाने की। हमें तुम्हें अपने सरदार के प मैं तुम्हें बता रही हूँ ना ये बच्चा मेरा है तुम मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे हो तुम सब बच्चा चोर हो है ना हम में से कोई भी चोर नहीं है पर ये जाहिर है कि तुम में से कोई एक है और वो भी हमारे जंगल में इसलिए हम तुम में से किसी को भी जाने नहीं दे सकते जब तक ये झगड़ा सुलझ ना जाए � लोग उन औरतों को जंगल के तेढ़े मिढ़े रास्ते से लेकर गए जब तक कि वो एक अजीब सी गार में ना पहुंच गए। उन्होंने पहरेदारों से भी एक अजीब सी जुबान में बात की। कुछ इस तरह। वो एक अंधेरी गार में दाखिल हुए। उन्हें कुछ नजर नहीं आ रहा था। जब तक कि अचानक उस अंधेरे में एक रूह की जानब को بھوکا تم میسے کون اسلی ماں ہے؟ می ہو می ہوں اب جنگل کی دنیا میں طاقت ہی صحیح ہوتی ہے بچہ یہاں ہے تم میں سے ایک بچے کا سر پکڑے گی اور دوسری بچے کی تانگیں اور تم دونوں ہی کھیچ چلو دیکھتے ہیں تم میں سے کون زیادہ طاقتور ہے دونوں خاتون نے بچے کے بغل میں گھٹنے ٹیک کر بیٹھ گئی بچے نے اصلی ماں کی طرف دیکھا اور مسکر آیا وہ اس کی طرف بڑھا اور اپنے چھوٹے ہاتھوں کو اس کی انگلی کے گرد لپیٹ لیا ماں روئی اور دھیرے دھیرے بچے کو تھپ تھپ अचानक वहां नगाड़ों की आवाज गूंजने लगी चलो मुकाबले का आगाज़ हो जैसे ही चुड़ैल ने ये सुना उसने बहुत जोर से बच्चे की टांगे खींची जबकि असली मां प्यार से अपने बच्चे को देख रही थी जब जब उसकी टांगे खींची गई तो बच्चा रोने लगा असली मां खौफzada हो गई रुको, रुको میں جیت گئی، میں جیت گئی، یہ بچه میرا ہے بچه کی اصلی ماں کو اس کا بچه لوٹا دو اور میں جیتی ہوں نئی، تم نہیں جیتی تم نے بس یہی ظایر کیا کہ تم چور ہو اور وہ جو ہے، وہ اصلی ماں ہے تم نا انصافی کر رہے ہو تم نے کہا تھا کہ جنگل میں طاقت ہی صحیح ہوتی ہے اور میں نے بچے کو اپنی اور کھیچا ہاں میں نے کہا تھا کہ طاقت ہی صحیح ہوتی ہے پر میرے کہنے کا مطلب تھا ممتا کی طاقت وہ اپنے بچے کو دینے کو تیار تھی صرف اس بات کی تصدیق کرنے کے لیے کہ اسے کوئی درد نہ ہو صرف اصلی ماں ہی اس طرح کی قربانی دے سکتی ہے یہ رہا تمہارا بچہ اے محترمہ शुक्रिया, शुक्रिया, बहुत-बहुत शुक्रिया। मुझे इल्म है कि तुम कौन हो। अगर मैंने दोबारा तुम्हें कभी जंगल में देखा, ठीक है। जंगल के बाचा, ठीक है। इसी दिन मैं तंबर फतेह आप हो जाऊंगी। इसी दिन। वो चुड़ैल वापस उस जंगल में चाहे आई हो या ना आई हो। हमें नहीं पता पर ये जाहिर है कि अगर वो आई भी हो तो वो कभी भी जीत नहीं पाएगी एक मां की बेलो सच्ची मोहब्बत की कुवत के खिलाफ